त्र त्र कृतमस्तकांजलि बापूर्णलोचन मरुति नमत राक्षसातक मधुर मधुर स्वूप कर्म भी तेज मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रय्श परम पोमल कूजयन वेणु श्यामलों कुमार वेद वेद्य्रह्म भासता हृदय मम कूज राति मधुर मधुराक्षर आरह्य कविता शाखा वंदे वाकिकोकिल निगमकलपत फलम शुकमुखादत्रवसंुत पिबत भागवत रसमल मोरहोरसि का भुवि भावुका सुनीतन तोरपि सहिष्णुना कीर्तन सदा हरि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 हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मूर नाथ नारायण वासुदेव गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय शि वृंदावन विहारी लाल की जय नमो माधु शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण द्वामौ पुषौ लोक क्षाक्षर चरस्र्वाणी भूता ऊटस्थोक्षर उच्यते उत्त पुषस्त परुदारहृत लोकत्रय बिभर्तव्य ईश्वर यस्मा क्षमती तोहम्क्षरादिशोत्तम अटस्ोक वेदे च प्रथ पुरोत्तम नारायण समुपस्थित समरणीय संत वृंद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती भगवत गीता के पंद्रहवें अध्याय का अनुशीलन चल रहा है भगवान अपने तात्विक स्वरूप का स्वयं श्रीमुख से प्रतिपादन कर रहे भगवान यद्यपि वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हैं सर्वात्मा हैं तथापि जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उससे अतीत भी हैं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 सर्वाधिष्ठान स्वरूप भगवान हैं तो सर्वोपादान भी अधिष्ठान की अपेक्षा भी उपादान कहीं कहीं प्रबल होता है शुक्ति रजत का अर्थ है सीपी में चांदी की प्रतीति शुक्ति का बोध हो जाने पर चांदी की अर्थक क्रियाकारिता विलुप्त हो जाती है, लेकिन मृदघ मिट्टी का विज्ञान हो जाने पर भी घट के मिथ्यात् का निश्चय हो जाने पर भी मृत्का की अर्थक क्रियाकारिता बनी रहती इसलिए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 रज्जु सर्पवत्त है या मृदघवत है दोनों प्रकार के दृष्टांत जगत को लेकर चरितार्थ हैं अगर रज्जु सर्पववत है तब निरुपाधिकप भ्रम सिद्ध होता है रज्जु का बोध होने पर सर्प की अर्थक क्रियाकारिता विलुप्त हो जाती है लेकिन मृतिकेत व सत्यम के दृष्टि से किसी भी उपादेय की अपेक्षा उपादान ठोस सत्य होता है और उपादान ही सत्य होता है न कि उपादेय सत्य होता है परंतु मृदबोध हो जाने पर भी मृद की उपयोगिता अर्थार्थ अर्थक क्रियाकारिता बनी रहती है इसीलिए इसको पंच विद्यानंद स्वामी जी ने सौपाधि का भ्रम ब्रह्म के दो भेद हैं एक निरुपाधिक दूसरा सोपाधिक यहाँ उपाधि का अर्थ क्या है जब तक मिट्टी में घट की आकृति है और जब तक दर्शन के करण का उपयोग है मृदघट के अधिगम का उपयोग है करण के माध्यम से तब तक घटाकृति की प्रतीति होती रहेगी उसकी अर्थक क्रियाकारिता भी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 के अनुकूल है मृदघट से उपाधि का भ्रम है ऐसी स्थिति में दोनों दृष्टियों से विचार करना चाहिए एक जगह अधिष्ठान है तो दूसरी जगह उपादान अब हमारा काम तब बनेगा जब उपादान को अधिष्ठान का रूप दे दे <laughs> तो चरम उपादान अधिष्ठानात्मक होता है पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी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 जो असंख्य है वो एक का उपादान हो ही नहीं सकता इसलिए वहाँ उनके यहाँ अचित पदार्थों में ही उपादेय उपादान भाव सिद्ध होता है उपादेय का अर्थ है यहाँ पर उपादान कारण से निर्मित कार्य विशेष उपादान का हो जाने पर भी जिसकी उपयोगिता शेष रहे उपादेय शब्द अध्यस्त शब्द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 जो तो चरम उपादान के रूप में हम ब्रह्म को स्वीकार करें तो सुबालोपनिषद पैंगलोपनिषद आदि का आलंबन लेंगे तो संख्यक प्रस्थान के अनुसार भी पहुंचते पहुंचते आकाश की से अहम तक अहम तत्व से महतत्व तक महतत्व से प्रकृति या अव्यक्त तक या प्रधान तक नाम भेद है कहीं प्रकृति कहीं प्रधान कहीं अव्यक्त लेकिन उस अव्यक्त का लय स्थान वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम ब्रह्म तत्व सिद्ध होगा महाप्रलय में वह अव्यक्त भी ब्रह्म में विलीन होकर ही शेष रहेगा जिसका कोई लय ना हो जो श्वेत अन्यों का साक्षात या परम्परा से लय हो वो चरम उपादान हो गया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 तो जिसके बोध से कार्य के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए वो उपादान है वो अधिष्ठान भी है इतने अंशों में लक्षण साम्य है या नहीं मिट्टी के अत्यव सत्यम घटादि कार्यों की अपेक्षा मिट्टी सत्य है एवं भी लगा लिया मिट्टी ही सत्य है वाचारम्भम भीकारो नामधेयम यहाँ पर जब विचार करेंगे तो अध्यस्थ ध्वनित है वाचारम्भ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 काढ़ लेने पर क्या होगा जो नाम मात्र होकर शेष रहेगा उसका नाम उपादेय हो गया अब यह जो लक्षण है वाचाराहम विकारो नाम ध्येयम इससे तथ्य ध्वनित होता है अध्यस्थ के ही दो भेद हैं एक अध्यस्थ अध्यस्थ के रूप में ही है दूसरा अध्यक्ष उपाद, उपादेय के रूप में परिलक्षित वेदांत परिभाषादी में शास्त्रार्थ आया है कि जहाँ दो ही सत्ता को स्वीकार करते हैं परमार्थ सत्य और प्रतिभाष सत्य प्रतिभाषिकी सत्ता पारमार्थिकी सत्त, सत्ता दो ही सत्ता स्वीकार करते हैं वहाँ हटस्थ रजत भी रजत है बाजार में जिनके यहाँ चांदी की बिक्री होती है उनके यहाँ जो चांदी है वो भी तो चांदी है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 रजत की क्रिया क्रियाकारिता विलुप्त हो जाएगी जब तक सुक्ति का बोध नहीं है सीपी का तब तक लोभी के मस्तिष्क में हृदय में हलचल पैदा होना स्वाभाविक है लेने की भावना उसके प्रति महत्वबुद्धि लेकिन सुक्ति का अधिगम हो जाने पर रजत के प्रति महत्वबुद्धि समाप्त हो जाती है उसकी अर्थक क्रियाकारिता भी समाप्त हो जाती है अर्थात वो प्रभाव डालने में समर्थ नहीं रहता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 ये सब तो महाप्रलय में भी रह जाते हैं एक क्षण भंगुर पदार्थ है तो सत्य में भी तो आपके यहाँ तारतम्य चरितार्थ है या नित्य में भी आपके यहाँ चार तारतम्य चरितार्थ है तो वहाँ स्वभाव ही नियामक होता है इस दृष्टि से विचार करने पर वाचारम्भ विकारो नाम ध्येय मृत्युकेत सत्यम इस दृष्टि से विचार करेंगे तो क्या सिद्ध होगा कि वाणी का विलास ही कार्य होता है इसलिए पंचदशी कार ने पंद्रहवें प्रकरण में इस श्रुति पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया वाचारम्भम भी कारो नामध्येय मृत्यु के तेव सत्यम उन्होंने यह विचार किया कि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 जल के दर्शन में ही जल तरंग बुद्धि हो जाती है पृथक से जल तरंग का दर्शन हो सकता है लोहा और प्लास्टिक को हटा दें तो पृथक से माइक का दर्शन नहीं होगा तो माइक का दर्शन होता हुआ भी सचमुच में दर्शन तो हमको लोहा और प्लास्टिक का ही हो रहा है वस्त्र का दर्शन होते समय में विचार करें तो यहाँ पर तंत का ही दर्शन हो रहा है तो भगवान के अतिरिक्त परमात्मा या ब्रह्म के अतिरिक्त उपादान आत्मा का अधिष्ठान के अतिरिक्त कार्य प्रपंच का किसी को दर्शन भी नहीं होता दर्शन का आरोप होता है मान्यता मात्र बनती है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है यजंत या, या विधि पूर्वकम अविधिकार्थ यहाँ पर अज्ञान विधिकार्थ है ज्ञान यहाँ विधिकार्थ ज्ञान है अविधिकार्थ अज्ञान उपलक्षण है सब मेरा ही यजन करते हैं वह इस तथ्य को जानते नहीं सब मेरा ही दर्शन करते हैं इस तथ्य को जानते नहीं सबके नाम मेरे ही नाम हैं सबके रूप मेरे ही रूप हैं सब की लीला मेरी ही लीला है सबके धाम मेरे ही धाम हैं किसी का यजन करें तो मेरा ही यजन है किसी का दर्शन करें तो मेरा ही दर्शन है लेकिन अविधि पूर्वकम इस रहस्य को नहीं जानते इसलिए भवबंध का निवारण नहीं होता तब यहाँ विचार करने की आवश्यकता है कल बताया गया यादव अच्छिन् चैतन्य होता है तन होता है मनसो मनह प्राणस्य प्राणम कल भी परसों भी उदाहरण दिया गया एक नियम यह आनंद गिरी जी की टीका कम शीलंकर हैं तो दोनों तत्व इस श्लोक के माध्यम से प्रकाशित है यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है जैसे मन सवच्छिन्न चैतन्य का नाम मन ही हो गया प्राण सवच्छिन्न चैतन्य का नाम प्राण ही हो गया प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख तुम राम तुम तज जी नहीं सुहात गृह तिन्ह विधाता वाम अब यह कोष का वर्णन है प्राण प्राण के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 इसीलिए ब्रह्माकार वृत्ति टूटती नहीं ना ब्रह्मादि की क्षणार्धम न तिष्ठंती वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना इतना अभ्यास परिपक्व होना चाहिए माइक कहने पर सामान्य व्यक्ति को इस यंत्र का ज्ञान होगा लेकिन यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन होता है इस नियम को अगर क्रियान्वित कर दें तो अभ्यास की घंटा चाहिए तो माइक कहने पर किसका ज्ञान होगा माइक का भी जो माइक है दो प्रकार की प्रक्रिया होती है एक क्रमिक प्रक्रिया पूज्यपाल स्वामी जी महाराज कहा करते थे वान प्रस्थों के लिए जहाँ श्रीमद्भागवत आदि में साधना का वर्णन आया है उनके लिए फिर लय की प्रक्रिया क्रम से ये उपादान की प्रक्रिया साधना में कई उपादान की प्रक्रिया होती है कई अध्यस्थ की और जहाँ पर परमहंसों को ध्यान का उपदेश दिया गया है या परमहंस लोग जिस ढंग से ध्यान करते हैं उसका वर्णन आया है वहाँ पर क्या करते अधिष्ठान और अध्यस्थ के दृष्टि से विचार करते क्या अर्थवा जल में तरंग भी है बुधबुद्ध भी है फेन भी है एक प्रक्रिया यह है कि फेन का लय बुधबुद में घर है या बुद बुद का लय फिर तरंग में करें और तरंग का लय फिर किस में करें जल में कर दे अथवा यूँ करें कि मृत मिट घट्टी से बने हुए घट का लय पिंड में करें मृत पिंड में कप वो भी बाद में कपाल अद्वय में करें ऐसा जोड़ते हैं ना वहाँ पर मिट्टी से मिट्टी के दो कपाल को जोड़ देते हैं घट बन ऐसा नीचे का ऐसा ऊपर का ऐसा, ऐसा। तो अब घाट को हम लय की प्रक्रिया से कैसे बोलेंगे घाट के मूल में कपालकवय घट का पर्यवसान हो गया कपालक द्वय में कपालद्वय का पर्यवसान हो गया पिंड में पिंड का पर्यवसान हो गया मृत मिट्टी में और सीधे कह दिया तो मृत्यु के तेव सत्यम बीच की घाटी छोड़ दी क्योंकि जिस मिट्टी में पिंड अध्यस्त है उसी मिट्टी में कपालद्वय भी अध्यस्थ हैं उसी मिट्टी में घट भी अध्यस्त है तो घट को मिथ्या कहने का अर्थ क्या हो गया वो कपाल और पिंड के सहित घट मिथ्या है तो यह हो गई अध्यस्थ की प्रक्रिया अध्यस्थ की प्रक्रिया और उपादान की प्रक्रिया दोनों एक झटपट कह देंगे तो मृत्यु के अत्यवश्यम लेकिन वो लयकी प्रक्रिया से बोलेंगे तो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 आकाश का फिर आकाश को हम का हमको महत का महत को अव्यक्त का फिर सत का, इतनी लंबी प्रक्रिया होगी वो भी आवश्यक है ये जो प्रक्रिया का अनादर करते हैं ना आधुनिक वेदांति इससे बहुत घाटा होता है क्योंकि श्री गोविंदानंद जी को बताया होगा आपने, कम से कम हिंदी योगवासी संस्कृत साहित्य हिंदी योगवा तो हमने ऋषिकेश में छियासठ में पढ़ा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 एक एक घाटी का हवाई जहाज़ से उड़ान भर के झटपट पहुंच सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस से लेकिन जब पैदल चलते हैं तब या मान लीजिए साइकिल से चलते हैं तब प्रत्येक घाटी का विशेष रूप से ज्ञान होता जाता है साइकिल के अपेक्षा भी अगर पैदल ही चलें तब प्रत्येक घाटी का ज्ञान ये पैदल चलना या मान लीजिए साइकिल से चलना अब मोटरसाइकिल से चलना फिर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 क्या होता है बुरा न मानो होली है जो तपवाद की जो शैली है झटपट किसी भी वस्तु इतना लंबा जो अब मृत्युकेत सन घटा सन माने घट है वो सन में सत हुआ ना उस सत में घट मिथ्या है बात बन जाएगी कैसे इतने अब घट के मूल में मिट्टी मिट्टी के मूल में पृथ्वी पृथ्वी के मूल में पानी पानी के मूल में प्रकाश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 तो लोगों ने हंसाने के लिए कहा कि पोती है ये दादी जी हैं पोती ने और पोता ने विनोद किया दादी जी यमराज के दूत आए हैं आपको लेने <laughs> अब उनके लिए विनोद वो तो नेता की पत्नी थी उस मोहल्ले में उसके पति का वो भी आजकल जैसे बनाते हैं <laughs> की प्रतिमा भी लगा दी थी किसी ने कहा कि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 उसको टिकने मत दो बच्चों के लिए खिलाओ ना और ना यमदूत धरें ना कुछ उसके दिमाग में क्या गाली देके भगा दो पीट के भगा दो या रुपया देके भगाओ भगाओ किसी तरह इससे क्या काम बना यमदूत भग जाएंगे कोई डंडा दिखा देगा या रुपये का नोट दिखा देगा तो यमदूत भर जाएंगे जब कोई लेने आएगा इसी वृंदावन की कथा है तो नाम नहीं लेंगे या ले भी लें शिवनाथ जी थे कथावाचक और एक थे राधे राधे श्याम सुंदर हमने कथा सुनी श्याम सुंदर जी की कथा उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी और दोनों हरिबा जी महाराज का अनुग्रह पात्र तो किसी ने श्याम सुंदर जी का दर्शन तो नहीं किया था पर तो राधे राधे प्रवचन में बीच में बोलते हैं ये प्रसिद्ध थी वो आए वृंदावन पहुँचते पहुँचते शिवनाथ जी के पास पहुँच गए श्याम सुंदर जी कहाँ मैं ही तो हूँ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 तो वो क्यों छोड़ने वाले वो पहुंचे यमराज को दूत जब लेने आए तो श्याम सुंदर बन के तुम्ही को जाना हो <laughs> फिर मेरे पास आके कर श्याम सुंदर जी ने कहा देखिए श्रीनाथ ने श्रीनाथ जी ने कहा श्रीनाथ ने श्याम सुंदर बन कथा कह दी अब समझने में वो समझ में नहीं आता कि जब यमराज का दूत मुझको लेने आएगा तो वो समय वो श्याम सुंदर बन जाएगा सीनाथ <laughs> यही बात है इसका मतलब क्या यमराज के दूध किसी को लेने आ गए डंडा का भय दिखाकर पैसे का लोभ देकर भागेंगे अज्ञान क्या इतने से कट जाएगा सारी प्रक्रिया की घाटी पार कर ले अब तब जब उसके सामने कहेंगे सन घटा सन पटा सन च्यापा अस्त्रिभुह सन वायु वो झट से समझ जाएगा प्रक्रिया की घाटी जिसके जीवन में तय नहीं है ठीक ढंग से अभ्यस्त नहीं है उसके सामने कह दें कि घट मिथ्या क्या समझेगा इसीलिए हमने संकेत किया कि यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है इस नियम को धारण करें मांडुक कारिका का मांडुक उपनिषद का भाव है जितने नाम हैं भगवान के नाम हैं या नहीं जितने नाम हैं वह उकार मकार स्थूल पदार्थों के जितने नाम हैं वह के विलास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 और मधुसूदन सरस्वती जी ने उस आनंद गिरिजी के भाव को आत्मसात कर लिया कि यहाँ पर दो पुरुष का नाम लिया गया द्वाभिमह पुरुषों लोग एक क्षरष चाक्षर ये बचा पुरुष तो ये नहीं पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वाद पुरुष इनाद पूर्णता तो इनमें नहीं है पूर्ण मदा पूर्ण मिदम का अर्थ भी इसी लगेगा ये कहाँ पूर्ण है तो क्षर हैं क्षर को पूर्ण कैसे कहेंगे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 बाद में परिचय दिया गया तो लग समझ में आया कि पार्लियामेंट की सदस्य है तो हमने सोचा पहले तो अच्छा हुआ कि बोले नहीं पहले लगा कि व्यक्ति सबके सब, सब पुरुष हैं इधर बैठे हुए यहाँ क्यों दो महिला बैठी हुई है तो ये लगा कि ऐसा तो नहीं लगता कि पढ़ी लिखी नहीं है कोई रहस्य होगा चुप रहो अपमान हो जाए लेकिन वो जान के पुरुषों के बीच में बैठी थी तो हमने सोच लिया कि कैसे एम होगी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 उदाहरण यही ठीक है शर्मा की पत्नी शर्मा तो पूर्ण की उपाधि का नाम पूर्ण इसी पुरुष कह दिया गया पुरुष जो है वो सचमुच में कौन है परमात्मा का नाम ही पुरुष है उसकी ये दो उपाधियाँ हैं अक्षर और क्षर नीचे से क्षर और अक्षर इसलिए इन दोनों की अपेक्षा उनको पुरुषोत्तम कहा गया पुरुष का अर्थ ही पुरुषोत्तम हो जाता है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 ये कौन सी संख्या कौन सी शैली है माया संख्या तुरीयम भगवान शंकराचार्य अब तुरीयम त्रिषु संततम भगवान श्री कृष्ण भागवत के एकादश कंठ का वचन है तुरीयम त्रिषु संततम भगवान शंकराचार्य ने मांडूक कारिका के मंगलाचरण में कहा माया संख्या तुरीयम तुरीय का अर्थ होता है चार चौथा तुरीयम त्रिसु संततम माया संख्या तुरीयम शांतम से विमदतम चतुर्थम मन्यंत सात्मा सविज्ञेय सा मांडु के उपनिषद सातमा मंत्र यहाँ चतुर्थम कहा गया जो चतुर्थ है उसी का नाम तुरीय लेकिन एक विचित्र बात है अब तूरीय और तुरीयातीत में कोई अंतर नहीं है विवक्षा वसाद जो तुरीय का अर्थ है वही तुरीयातीत का अर्थ है उदाहरण के लिए जब समाधिकंतर्भाव कर देंगे मांडू के कार्य उपनिषद की, की शैली में सुसुप्ति में समाज का अंतर्भाव कर देंगे सुसुप्ति में तब आत्मतत्व का नाम हो जाएगा तुरीय तुरीय का अर्थ होता है चौथा जागृत एक स्वप्न दो सुसुप्ति तीन अवस्था के हम तीन ही भेद मानेंगे और समाज का अंतर्भाव पृथक कर देंगे सुसुप्ति में समाज की गणना पृथक से नहीं करेंगे जैसे मनोराज्य का अंतर्भाव हम कर देते हैं स्वप्न में नहीं तो एक मनोराज्य भी पृथक से अवस्था हो जाए तो तीन अवस्था में जो सुसुप्ति है उसी में समाधि का पर्यवसान कर देंगे अंतर्भाव कर देंगे तो आत्मतत्व का नाम हो जाएगा तुरीय चौथा अगर हम समाधि को पृथक से एक अवस्था का रूप दे देंगे तब तुरैयातीत तो तुरीय तो तुरैयातीत तुरी तुरी में अंतर हो गया क्या विवक्षावसात समाधिक अंतर्भाव सुसुप्ति में करने पर जिस चैतन्य का नाम तुरय रखा गया उसी चैतन्य को समाधि की पृथक से गणना करने पर अब तुरय तत्व तो हो गया तूर्य वस्तु चौथी अवस्था तो तूर्य जिसको पहले कहा था उसी का नाम हो गया तुरीयातीत और जब वहाँ पर कहा गया एक में वा तो, तो एक ही या चार नहीं है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 बाटी और क्या क्या बने भी थे वहाँ पर हम लोग गए अभी भी देहात है जंगल खेतों के बीच में गंगा के तट पर वहीं से गंगा उत्तर वाहिनी होती तो उन्होंने बोध प्राप्त करने की भावना से शिवलिंग को जकर लिया इसे पकड़ लिया वहाँ से कि श्लोक प्रादुर्भाव हुआ प्रकट हुआ जिसमें नेति नैति नेति तीन बार प्रयुक्त हैं तो राम मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ में हमारे पूज गुरुदेव ने उस श्लोक को उद्धृत किया है पूज्यपात स्वामी जी महाराज कहते थे कालांतर में उस श्लोक योग वाशिष्ट में मिला उसका स्थल मुझे नहीं मालूम पूज्यपात गुरुदेव ने उस श्लोक को उद्धृत किया है वहाँ तीन बार नेति नेति नेति तो तीन बार कैसे होगा जब कार्य प्रपंच को हम दो भागों में विभक्त कर लेंगे स्थूल और सूक्ष्म स्थूल शरीर भी कार्य सूक्ष्म शरीर भी कार्य है तब तीन बार नेति कहना पड़ेगा नैति नेति नेति जब कार्य प्रपंच को स्थूल सूक्ष्म विभाग नहीं करेंगे कार्य मात्र ले लेंगे तब दो ही बार निषेध से, से काम चल जाएगा नेति नेति अब जब हम महाप्रलय की दृष्टि से विचार करेंगे सदैव सौम्य दमग्राशित एकमेवा द्वितीयम एकम एव अद्वितीयम सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य सन्मात्र स्थित महाप्रलय में तब उसका नाम एक ही रहेगा या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 उसको पुरुषोत्तम कहना पड़ता है वास्तव में पुरुषोत्तम में जब पुरुष शब्द है पूर्णता का वाचक है अपरो साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा का वाचक है पूरी संनाज से प्रत्यगात्मा पूर्णत्वाद से परब्रह्म दोनों की एक रूपता पुरुष की निरुक्ति से सिद्ध है लेकिन उस पुरुष को ही पुरुषोत्तम हम तब कहते हैं जो उपाधिकंकन पृथक से होता है इस प्रकार से दो नियम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 उससे कुछ नहीं पूछा जाता उसकी पत्नी को पूछ के सारा काम कर दिया जाता इनका समर्थन हो गया उनका तो है ही यही होता है यह ना जो पति पे छाई हुई कोई देवी हो वो यशमैन हो तो उसके घर में क्या उनसे पूछ लिया ना हो गया वो तो हाँ कर ही देंगे माने वो प्रशक्ष होता ही क्या इसी प्रकार से नीचे से चलता है वो प्रशासन किन की पत्नी है उनकी पत्नी।, उनकी पत्नी उनकी पत्नी और कौन है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 वहाँ कहा गया ना तुम्हारी स्त्री तुम्हारी पत्नी तो ठीक राय दे रही थी क्यों नहीं माना तो कहीं कहीं स्त्री की राय भी माननी चाहिए अगर अनुकूल राय देती है तो सन्मार्ग पर ले जाती है तो केवल दृष्टांत में तात्पर्य माताओं की समीक्षा में तात्पर्य नहीं है तो उसका अर्थ हुआ न इसी प्रकार उपाधि के अनुरूप उपहित की संज्ञा हो गई क्षर अक्षर और उपहित अनुरूप के अनुरूप उपाधि की संज्ञा हो गई पुरुष दोनों विधा है या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 पहले तो 10-12 महीने बोलता था फिर 10 महीने दो महीने पुज गुरुदेव से पढ़ने जाता था अब साल में कम से कम 14 दिन बोलता हूँ यहाँ का कोई सोता काम देगा राष्ट्र के अभियान न पढ़ा रहा हूँ कम से कम चौंसठ से आध्यात्मिक ग्रंथ निम सारण कम से कम चौंसठ से आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ मेरे पढ़ाए उस समय के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 एकांत एक में कहा कि ये दर्शन है यह विज्ञान है इसको व्यवहार में उतारना उतार कर दिखा लो काम करके ला दिए फिर उनको पंद्रह मिनट समय दिया दर्शन ये कहता है दर्शन को विज्ञान में उतारिए विज्ञान को व्यवहार यंत्र का मूल होता है स्वामी जी तंत्र प्रोसेस प्रक्रिया मेथड जो यंत्र का रूप धारण करता है जिसके आधार पर यंत्र की रचना होती है उसका नाम होता है तंत्र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 झिरकी देने वाला झिरकी देने वाला वृंदावन में आ जाए सबसे पहले आप लोगों को छोड़कर जो कथावाचक हैं घर में भकेंगे कुंडी बंद कर, क्या स्थिति हो गई इसीलिए अभयम कहां गया तो हमने संकेत किया यहां बहुत बढ़िया व्यावहारिक तथ्य किया गया कहां किस प्रधानता होगी पुरुष जो नाम दिया गया वो पुरुष की उपाधि होने के कारण और जो क्षर अक्षर नाम दिया गया उपाधि की प्रधानता से कहीं उपाधि की प्रधानता से और कहीं उपहित की प्रधानता से नाम हो गया तो पुरुष भी नाम है उन्हीं का उन्हीं का नाम अक्षर अक्षर भी है क्षर अक्षर से उपहित चेतन का नाम भी अक्षर हो गया अक्षर हो गया तो इसका अर्थ है व्यवहार की सिद्धि का भी दर्शन के साथ तालमेल है हर हर महादेव